विक्रांत ने हैरानी भरी नजरों से आकाश की तरफ देखते हुए कहा इसकी उम्र कितनी है और यह कहा से है इशारा किया और फिर विक्रांत की तरफ देखकर बोल पड़ा विक्रांत सर ये इतना भी पेचीदा केस नहीं है सीधी सी बात है इन दोनों बहनों के मरने के बाद सबसे ज्यादा फायदा मोहनी को ही यानी कि मेहता साहब की नई नवेली दुल्हन मोहनी को ही होना है उसे अरबों की दौलत मिलने वाली थी इसीलिए उसने पैसे देकर किलर को बुलवाया और इन दोनों बहनों की सुपारी दे डाली मोहनी विक्रांत ने थोड़ा हैरान होते हुए अपने हाथ में आकाश का दिया हुआ पेपर उठा लिया इसमें मोहिनी के बारे में सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन दी गई थी मोहनी का घर मुंबई में ही था और सबसे ज्यादा हैरानी वाली बात यह थी कि मोहिनी का घर भी ठीक रोहन नेगी के घर के पास में ही था और इस वक्त मोहिनी की उम्र लगभग सत्ताईस साल थी मोहनी ने अपनी पढ़ाई भी जिस स्कूल से की थी वो स्कूल भी रोहन नेगी के घर के करीब ही स्थित था ऐसे में विक्रांत को शक हो रहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये वही मोहिनी है जो पहले रोहन की गर्लफ्रेंड भी रह चुकी थी इस लड़की के नाम उम्र और लोकेशन से तो यही लग रहा था कि यह लड़की रोहन को जरूर जानती है इसी लड़की का रोहन के साथ सेक्शुअल रिलेशन भी था विक्रांत बहुत हैरान था परेशान होकर अपना सिर खुजाने लगा उसे यकीन नहीं महज को इतफाक है ऐसा जैसे ही विक्रांत को यह बात पता चली विक्रांत ने तुरंत ही ऑफिस में सुनिधि के पास फोन कर दिया उसने सुनिधि को मोहनी के पूरे बैकग्राउंड के बारे में पता करने के लिए कहा उसने सुनिधि से यह पता करने के लिए कहा कि मोहनी का कनेक्शन कहीं रोहन के साथ है या नहीं आकाश सर एक पुलिस वाला इसी वक्त आकाश के पास भागता हुआ आया और उसने उसने कहा, डेंटिस्ट को होश आ गया। उसने बताया कि उसे कोई इंजेक्शन लगाया गया था उस इंजेक्शन के बाद क्या हुआ उसे कुछ याद नहीं है हमने उस डॉक्टर के पास जितने मरीज पहुंचे थे उन सबकी लिस्ट निकाली है उस लिस्ट में सलोनी मेहता का भी नाम लिखा हुआ है ऐसे में हो सकता है कि उसकी छोटी शगुन भी सवाल मिल गया है। हम लोग इस वीडियो को चेक कर रहे हैं उस पुलिस वाले ने जवाब दिया और हाँ अभी तक बस इतना पता चला है की हॉस्पिटल की छत पर कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा है। अभी तक तो यही लग रहा है कि सोमेश ने पहले वहां डेंटिस्ट को एनेस्थीसिया का इंजेक्शन देकर बेहोश किया इसके बाद उसने डेंटिस्ट का कपड़ा पहनकर उन दोनों बहनों पर अटैक किया पहले वो उन दोनों बहनों को लेकर ऊपर छत पर गया और फिर वहां से उन्हें नीचे धक्का दे दिया विक्रांत को ये सब बातें सुनने के लिए काफी ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत पड़ रही थी क्योंकि अभी भी उसके दिमाग में रोहन नेगी का केस चल रहा था सर फॉरेंसिक रिपोर्ट भी पूरी नहीं हो सकी है दूसरे पुलिस वाले ने इंफॉर्म किया उसे अभी किसी ने फोन पर कुछ बताया था उसने फोन इस इस्तेमाल नहीं किया जाता है ऐसे में पूरा शक उसी कतल पर जाता है वो अपने साथ ही केमिकल लेकर आया था सर अभी एक और पुलिस वाला दरवाजे से भागता हुआ अंदर की तरफ पहुंचा उसने अपना हाथ उठाकर चिल्लाते हुए कहा मिल गया मिल गया मिस्टर मेहता की वाइफ ने अपने बैंक अकाउंट में से दो बड़े मनी ट्रांसफर किए हैं टोटल बीस लाख रुपए उन्होंने ट्रांसफर किए हैं हमने इस फंड के सोर्स का पता लगाया है ये मोहनी लेदर लिमिटेड नाम की कंपनी के अकाउंट से हुआ है और आपको पता है ये मोहनी लेदर लिमिटेड मिस्टर मेहता की ग्रुप ऑफ लेदर कंपनीज का ही हिस्सा है उसने ये कंपनी अपनी नई पत्नी मोहिनी के लिए शुरू करवाई थी और ये जो नई कंपनी मोहिनी लेदर लिमिटेड है उसकी मालकिन अकेले मोहिनी ही है बिना उसके परमिशन और साइन के इस कंपनी के खाते में से एक भी पैसा बाहर नहीं जाता है और एक बार कंपनी के खाते से मोहनी के अकाउंट में पैसे आ गए तो फिर वो इसका जो चाहे वो कर सकती है ओके आकाश ये नया सबूत सुनकर उठ खड़ा हुआ और फिर उसने अपनी जैकेट पहनते हुए विक्रांत से कहा विक्रांत सर आप यही बैठिए मैं थोड़ी देर में आता हूं तब तक आप यहीं बैठिए और हाँ मैं ऊपर बात कर रहा हूँ जैसे परमिशन मिल जाए मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा और फिर आप यहाँ से चले जाना तब तक मैं कुछ काम निपटा के आता हूँ इसके बाद आकाश ने ऑफिस की एक लेडी ऑफिसर की तरफ देखते हुए कहा स्वाति तुम तब तक सर का ध्यान रखो उन्हें कुछ चाहिए तो दे देना इसके बाद तुरंत ही आकाश और बाकी के सभी पुलिस वाले उसके साथ चले गए यहाँ ऑफिस में अब सिर्फ विक्रांत और वो लेडी पुलिस ऑफिसर ही बचे हुए थे इस लेडी ऑफिसर ने विक्रांत के बारे में काफी कुछ सुना हुआ था वो विक्रांत से काफी प्रभावित थी वो विक्रांत के साथ खुद को अकेले देखकर काफी नर्वस फील कर रही थी सर उस लेडी पुलिस ऑफिसर ने विक्रांत की तरफ देखते हुए कहा आपको अगर कुछ चाहिए तो बता दीजिए मुझे कुछ भी चाय कॉफी मैं बना दूंगी और अगर सिगरेट वगैरह चाहिए तो भी विक्रांत इस तरह से बैठा हुआ था कि मानो उसके कानों में इस डेडी ऑफिसर की कोई बात पहुंच ही नहीं रही हो वो अपने ही ख्यालों में खोया हुआ था इस वक्त विक्रांत के दिमाग में उस प्रोफेशनल किलर यानी कि प्रोफेशनल किलर मान के चल रहा था लेकिन सस्पेंडेड पुलिस वाला है तब से वो काफी हैरान था दरअसल सोमेश पांडे नागपुर में पुलिस इंस्पेक्टर के पद पर तैनात था वो किसी मर्डर केस पर काम कर रहा था और उसकी गलती से किसी मुजरिम की मौत हो गई थी इस वजह से उसे सस्पेंड कर दिया गया था बाद में उसे कोर्ट से इस केस में सजा भी हुई थी सजा काटने के बाद से उसने दोबारा नौकरी नहीं ज्वाइन की थी इस वक्त सुमेश की उम्र महज सैंतालीस वर्ष थी वैसे यहाँ पुलिस स्टेशन में अभी सिर्फ यही कहानी नहीं चल रही थी बल्कि एक दूसरी कहानी भी चल रही थी उस लेडी पुलिस ऑफिसर जिसका नाम स्वाति था उसे जब एहसास हुआ कि विक्रांत उसे इग्नोर कर रहा है तो फिर वो वहां से उठकर जाने लगी अभी वो लड़की उठकर यहां से जा ही रही थी कि विक्रांत उसे बोल पड़ा अच्छा एक बात बताओ तो क्या लगता है ये आकाश सही आदमी को पकड़ने जा रहा है हाँ? क्या वो लेडी ऑफिसर सन्न मेरा मतलब अगर किसी ने इस आदमी को मर्डर करने के लिए हायर किया था तो वो क्या मोहनी ही थी कोई और नहीं विक्रांत ने अजीब तरीके से सिरे लाते हुए कहा मतलब हो सकता है की कि कि किसी और ने ही उन दोनों बहनों को मारने का कॉन्ट्रेक्ट दिया हो कैसे मतलब क्या और कौन हो सकता है स्वाति ने कन्फ्यूज होते हुए कहा उन दोनों बहनों के मरने से सबसे ज्यादा फायदा तो मोहनी को ही हो रहा है और अब तो मिस्टर मेहता भी मरने ही वाले हैं उनके जाने के बाद मोहनी पूरी प्रॉपर्टी की अकेली मालकिन होगी तो फिर भला उसके अलावा और कौन हो सकता है स्वाति ने अपनी दलील पेश की लेकिन अभी भी वो विक्रांत के सामने थोड़ी नर्वस दिख रही थी विक्रांत अभी तक शांत होकर स्वाति की सारी बातें सुन रहा था मैंने तो ये भी सुना है कि मिस्टर मेहता अपनी वसीयत तैयार करवाने वाले थे वो अपनी पूरी प्रॉपर्टी का बंटवारा करने वाले थे और इसीलिए हो सकता है कि मोहनी ने ज्यादा हिस्सा पाने के लिए मेहता की दोनों बेटियों का मर्डर की लड़की थी मेहता सा कर चुकी थी और उसने खुद से उन्तीस साल बड़े मिस्टर मेहता से इसीलिए शादी की थी ताकि उसे पैसे की कोई कमी ना रहे स्वाति अपनी आंखे बड़ी करके विक्रांत की बातें बड़ी ध्यान से सुन रही थी देखो मैं इस तरह की औरतों के बारे में अच्छे से जानता हूँ विक्रांत ने हल्की सांस छोड़ते हुए कहा देखो अगर मोहनी को मेहता साहब की दौलत का दसवां हिस्सा भी मिल जाता ना तो भी वो अरबों में होता और स्वाति उतने से ही बहुत खुश रहती और अपनी पूरी जिंदगी आराम से निकाल देती जाहिर है कि मेहता साहब की वसीयत में उसे इससे कहीं ज्यादा मिलने वाला था और ऊपर से मेहता ने उसके नाम पे अपनी कंपनी कर ही दी थी लेकिन स्वाति ने कुछ कहने की कोशिश की लेकिन तभी विक्रांत बोल पड़ा तो ऐसे में वो मेहता साहब की बेटियों को मरवाने का रिस्क क्यों लेगी सोचो थोड़ा अगर ये मर्डर केस सॉल्व हो जाता तो ना तो ना सिर्फ मोहनी को जेल जाना पड़ता बल्कि वो पूरी प्रॉपर्टी से भी हाथ धो बैठती तो फिर वो इतनी बड़ी बेवकूफी क्यों करेगी मुझे तो लगता है कि इस मर्डर के पीछे किसी और का ही हाथ है विक्रांत ने सोचते हुए कहा कौन आपके हिसाब से कौन कातिल हो सकता है स्वाति ने उत्सुकतावश सवाल किया